तब पुनः भगवान वासुदेव ने कहा कि गरोड़े। उसके बाद जो नरक है उसका नाम अतिशीत है वहां स्वभावता अत्यंत शीतल है महा रौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है वहां गहन अंधकार से व्याप्त रहता है असह्य कष्ट देने वाले यम दूतों के द्वारा पापी जन वहां बांध दिए हैं अतः उनके दांतों में खटखटाहट कट होने लगती हैं हे गरुड़ उनका शरीर वहां की उस ठंड से कांपने लगता है वहां भूख प्यास अतृप्ति लगती है इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहां करना पड़ता है वहां हिमखंड का आवाहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है परस्पर भेंट होने पर वे सभी पापी एक दूसरे का आलंगन कर ब्रह्मन करते रहते हैं। इस प्रकार उसे तपसावृत नरक में मनुष्य को कष्ट झेलना पड़ता है। गरुड़ जो व्यक्ति अन्याय असंख्य पाप करता है, वह इस नरक के अतिरिक्त निक्रंत नाम से दूसरे नरक में जाता है। वहां अन्बरत कुम्बकार के चक्र के स जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा अंगुलियों के स्थितिकाल शूत्र से उनकी शरीर को पैर से ले लेकर सिरोभाग तक छेद दिया जाता है फिर उनका प्राण अनंत नहीं होता इसमें शरीर के सैकड़ों भाग हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहां है आप्रत्यक्षतः नामक एक अन्य नरक है वहां जाने पर प्राणी असह्य दुख का भोग भोगते हैं वहां पाप कर्मियों के दुख के हेतु भूत चक्र और रहर लगते रहते हैं जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते तब तक वह रुकता नहीं जो लोग उस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घट की भाँति उस पर घूमते � आँखें मुख की ओर से बाहर आ जाती हैं और नेत्र आँतों में घुस जाते हैं प्राणियों को वहां जो दुख प्राप्त होता है वह बड़े ही कष्टकारी हैं गरोड़ अब अस्वत्रबन नामक दूसरे नरक के विषय में सुनो यह एक नरक हजार योजन में फैला हुआ है इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अ इस भयंकर नरक में साथ-साथ सूर्य अपनी सहस्त्र सहस्त्र रस्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं जिनके संताप से वहां के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं इसी नरक के मध्य एक चौथाई भाग में शीतष्मिक पत्र नामक बन है हे गरुड़ इसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं मानताहारी बलवान श्वान उसमें विचरण करते रहते हैं वे बड़े-बड़े मुख बड़े-बड़े दांतों वाले तथा व्याघ्र की तरह महा बलवान हैं अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं ताप से तपते हुए पृथ्वी की अग्नि की पातियों के दोनों ओर जल जाते हैं अत्यंत सीतल वायु बहने लगती है जिसके कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण वाले पत्ते गिरते हैं जलते हुए अग्नि संहों से युक्त भूमि में पापी जन भिन्न होकर गिरते हैं उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों हे गरुड़, आशीपत्रबन्धन नामक नरक के विषय को मैंने बता दिया। अब तुम महाभयानक, तप्त कुंभ नाम वाले नरक का वर्णन सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं, उनके चारों ओर अग्नि प्रज्जुलित रहती हैं। वे उबलते हुए तेल और लौ के चून से भरे रहते हैं। पापिय पापियों को ले जाकर जब वहां धकिल दिया जाता है, तो गलती भी मज्जारूपी जल से युक्त उन्हीं के फूरते हुए अंगों वाले पापी काड़े के समान बना दिए जाते हैं। तदनंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोबड़ी, आंखों तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी उन उबलते हुए पापियों को अपने चून से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सरस्तनाय द्रविभूत मांस त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुले से उसी तेल में घुमाते हुए उन महापापियों को काढ़ा बना देते हैं। यह तप्त कुंभ जैसा है। इस बात को विस्तार चौथे को निकृंतन है पांचवें को अप्रतिष्ठित है छठे को आशीपत्रवान है सातवें को तप्तकुंभ इस प्रकार ये सात नरक हैं अन्य भी से नरक सुने जाते हैं जिनमें पापी अपने कर्म के अनुसार जाते हैं यथारोध शूकरताल तप्तकुंभ महाज्वाल आदि जो उपहां नरक हैं इनके अलावा ये नरक हैं तो छात्री और वैसे की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में गिरता है, जो मनुष्य ब्रह्म हत्या एवं गुरपत नेता वहन के साथ सहवास करने की चेष्टा करता है वह तब तक उन्हें नामक नरक में जाता है। जो असत्य भाषण करने वाले राजपुरुष हैं उनको भी उक्त नरक की प्राप्ति होती हैं जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता मदिरा का व्यापारी तथा स्वाने रक्त का प्रत्या करता है वह लौतप्त नामक नरक को प्राप्त करता है जो व्यक्ति कन्या या पुत्र वधू साथ सहवास करने वाला है जो वेद विक्रेता वेद है जो गुरु का अपमान करता है शब्द से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्य के साथ मैथुन करता है वह शवल नामक नरक को जाता है शौर्य प्रदर्शन से जो वीर मर्यादा का अतिक्रमण करता है वह विमोहन नामक नरक में जाता है उसी क्रिंगपत्र आदि नरकों में वह अपने-अपने पाप कर्मों को भोगते रहते हैं जो मानव असत पात्र से लेता है तथा असत प्रतिग्रह लेने वाला अयाज और जो नक्षत्र से को पारजन करता है वह मनुष्य अधस्तर नामक नरक में जाता है यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे उस पाप से संदर्श नामक नरक में धकेल दिया जाता है यदि सवर्ण में भी सन्यासी में गिरा दिया जाता है सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नामक नरक है उसके नीचे अत्यंत दुखदाई महारौरव नरकों का वर्णन मैंने बताया हे गरुड़ यम द्वारा निर्दिष्ट योनि पुण्यगति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे सुंदर सुंदर गीत गाते वाद्य बजाते और नृत्य आदि हुए प्रसन्न पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहां से पुनः पृथ्वी पर आती हैं वो पुण्य आत्माएं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर साचार का पालन करते हैं समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं अन्यथा पहले के समान आरोहणी योनि में जन्म लेकर सुख को भोगते हैं मृत लोक में जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश सर्व व्यापी मनचंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। गरुड़ शरीर में काम, क्रोध एवं पंचचिंद्रे इन सभी के शरीर में रहने वाले चोर की संख्या दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक मन है, � जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रों से युक्त जीव इंद्रियाधिष्ठित देवताओं के साथ शरीर का परित्याग करके नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। दरोड़े चौरासी लाख योनियां हैं और उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जराईज आदि योनियों में वो चौरासी लाख � पृथ्वी में अंकुरित होने वाले वनस्पतियां स्वेदज हैं पसीने से जन्म लेने वाले जूँएं तथा लीख आदि कीट ये अंडज हैं पक्षी तथा जरायज ये मन जरायज हैं मनुष्य में यह संपूर्ण सृष्टि विभक्त हैं, मनुष्य भी जरायज सृष्टि के अंतर्गत उत्पत्ति में माना जाता है नए संहारण में श्री शोध